महाभारत आदिपर्व सप्तशोध्याय मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश सौत्रवाच एक तस्वे तो भगिन्यौते तपोधन अपश्यता समायाते उच्च श्रव समित यगणा सर्वे शिष्ट रूपमूजय मध्यम मृते जात अश्वरत्नमुत्तम अमोघ बलमान उत्तम जगतांबरम श्रीमत अजरम दिव्यम सर्वक्षण पूजित उग्र शर्वाजी कहते हैं तपोधन इसी समय कद्रो और विनता दोनों बहने एक साथ ही घूमने के लिए निकली उस समय उन्होंने उच्च स्रवा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा वह परम उत्तम अस्त अमृत के लिए समुद्र का मंथन करते समय प्रकट हुआ था उसमें अमोघ बल था वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त सुंदर अजर दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था उसके अंग बड़े हृष्ट थे संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी सोनक उच कथम तदमृतम देवयथम समे यत्र जहावीर सोस्वराजो महाद्विती सोनक जी ने पूछा सूत नंदन अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अस्वराज उच्च सर्वा प्रकट हुआ शोत्रिवाच ज्वलन मेरु तेजो राशिमुतम आक्षिपत प्रभानोज्वल कनकाभरण चित्रम देंव गंधर्वसेतम आ प्रमेय अनाधृष्यम अधर्म बहुलय जनई उग्र शर्वाजी ने कहा सोनक जी मेरू नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्ज्वलित होता रहता है वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है अपने अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण में शिखरों से वह सूर्य देव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं उसका कोई माप नहीं है जिसमें पाप की मात्रा अधिक है ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते जालतम घोर दिव्यौषधि विधि नाकमावृत िषंत उमहागिरी अगम्यम मनसाप्य नदी वृक्ष समन्वित नानापथस नादितम सुमोहरिह वहां सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं दिव्य औषधियाँ उस तेजों में पर्वत को और भी उद्भाषित करती रहती हैं वह महान गिरिराज अपने ऊँचाई से स्वर्ग लोग को घेर कर खड़ा है प्राकृत मनुष्यों के लिए वहां मन से भी पहुँचना असंभव है वह गिर बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है भिन्न भिन्न प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं उसका कोई माप नहीं है जिनमें पाप की मात्रा अधिक है ऐसे मनुष्य वहां पैर नहीं रख सकते घोरए दिव्य नाकमावृत तिठंतम उच्चये ना महागिरी अगम्यम मनसाप्ययी नदी वृक्ष समन्वित नानापद शखच नादितम ना सुमोहरि वहाँ सब और भयंकर सर्प भरे पड़े हैं दिव्य औषधियाँ उस तेजों में पर्वत को और भी उद्भाषित करती रहती हैं वह महान गिरिराज अपनी ऊँचाई से स्वर्ग लोक को घेर कर खड़ा है मनुष्यों के के लिए वहां मन से से भी पहुंचना असंभव है। है। वह गिरी प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य भिन्न-भिन्न प्रकार अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरों से उस पर्वत को कुलाहल पूर्ण किए रहते हैं तस्य सिंह मुह्य बहुरत चितम शुभ अनंतकल्प अनतकद्बिद सुरासव महौजस ते मंत्रिम आरब्धीनिबूकस अमृताय सगम्य तपोन संयुता त्र नारायणो द्रह्मदमब्रवीन चिंतस्तु सुं मंत्रस्सू चर्वश देवई असुरघ मध्यता कलशोदी भविष्य मृतम त्र मध्यमान महोदध उसके शुभ एवं उच्चतम शिंग असंख्य चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं समस्त महातेजस्वी देवता गेरुगिरु के मेरुगिरि के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे इस प्रकार परस्पर विचार एवं सब के साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यो कहा समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करे उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा सर्वरत्नानि चैवह देवताओं पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी इत महाभारती आदिपर्वणि आस्तिक पर्वि अमृत मंथने सप्तशोध्याय